जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पाएकर भाग 16 सभी मौसमी फसलें वर्षा शीत एवं ग्रीष्मकालीन सभी मौसमी फसले पौधशाला फसलें मक्का गेहूं। ठीक है अभी बताइए कौन कौन सी फसल है आपकी गन्ना है और गेहूं है और धान है और आलू है और, आलू है और सरसू और है चना मसूर है और हाँ? मेन्था भी और मटर है और बस हो गए बस हो गए ठीक है ठीक तो ठीक है लिखिए वर्षाकालीन शीतकालीन ग्रीष्मकालीन सभी मौसमी फसले सभी मौसमी फसलें उसमें सब कुछ आया धान आया गेहूं आया है ना सरसों आया चना आया मूंग आया उड़द आया सभी आया जितनी भी फसलें आप लेते हैं असिंची सिंची सभी मौसमी फसलें नंबर एक भूमि की गहरी जोताई मत करें, हल्की जोताई करें। पूर्व फसल के अवशेष चुनकर संकड़ित करें और एक कोने में आच्छादन के लिए ढेर लगा दें। भूमि को कड़ी धूप में सुखाइए अंतिम जोताई के पहले प्रत्येक कड़ 200 किलो घने जो अमृत एक एकड़ जगह में समान रूप में छिड़क दे छिड़क दे और मिट्टी में मिला दे अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दे अगर संभव है तो बारिश आने के उपरांत अंकुरित होकर ऊपर आए खरपतवार को जोताई से मिट्टी में मिला दे ताकि आगे खरपतवार की समस्या गहन न हो नंबर दो देशी बीज ही लगाइए उन्नत बीज नहीं लगाना है रासायनिक कृषि में देशी बीज की उपज संकट बीजों से कम मिलती है लेकिन शून्य लागत खेती में ठीक उल्टा होता है होता है माने देशी बीजों की उपज संकट बीजों से ज्यादा मिलती है ज्यादा मिलती है ज्यादा मिलती है मैंने कल बताया था ना कि बासमती को कितना भी रासायनिक खाद डाले आपको प्रति एकड़ बारह क्विंटल के ऊपर उपज नहीं मिलती लेकिन जीरो बजट खेती में वही बासमती जलर्दन बासमती या पाकिस्तानी बासमती अठारह से लेकर 24 क्विंटल उत्पादन दे रही है जीरो बजट में कितनी दुगनी बंसी घेह कभी भी छह क्विंटल की उपज नहीं देती लोकल देशी कितना बड़ा आसानी खाद डाले जीरो बजट खेती में अठारह क्विंटल तक गई है इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया है कि जीरोबेड खेती में देशी बीजों का उपज संकल से कितना मिलता है ज्यादा मिलता है तो संकर बीज नहीं लाना है देशी बीज उपलब्धि कैसे कर करें हम आपको कल बताएंगे ठीक है ना नंबर तीन अगर देशी बीज उपलब्ध नहीं होंगे तो संकर बीजों का रूपांतरण हम देशी में करेंगे उसको बदलाएंगे वालिया को वाल्मीकि बनाएंगे वालिया को क्या बनाएंगे वाल्मीकि बनाएंगे कब करना है अगर देशी बीज नहीं मिलता है तो है ना सब्जी हो या अनाज कोई भी सब्जी हो या अनाज कैसे लिखिए लिखिए किसी कारणवश सब्जियां अथवा अनाज के देशी बीज उपलब्ध नहीं होते जिस संकर किस्म की बाजार में ज्यादा मांग होती है और ऊंचे दाम मिलते हैं उन संकर किस्मों को जीरो बजट खेती में बोए और सारे संस्कार करें, सारे संस्कार करें, जो भी बताएं, जो अमृत घन जो अमृत छिड़काव जल प्रबंधन सारे जो कुछ बताए चार दिन सुना वो सब करें जब यह फसल फूलों की स्थिति में आएगी तो बाजार में जाइए शहर में जाइए और शहर में जाकर लाल धागे का एक बंडल खरीदिए मिलता है ना लाल धागे बंडल दुकानदार को पैसे मत दे जीरो बजट है कहिए और लेके आइए लिखिए और उसके 9-9 इंच के टुकड़े करें। फसल फूलों की स्थिति में आने के बाद सप्ताह में दो बार जेब में लाल धागे डालकर फसल का निरीक्षण करें। फसल का पौधों का निरीक्षण करें जो पौधा सबसे सशक्त बलवान है प्राकृतिक छाते जैसा आकार है नेचुरल सिमेट्री कीट नहीं बीमारी नहीं बेदाग है टहनियों की संख्या ज्यादा है फलों की फलियों की संख्या सबसे ज्यादा है फल बड़े आकार के ऊंचे दर्जे के हैं या फलिया ऊंचे दर्जे की हैं। उस पौधे को एक लाल धागा बांध दे धान गेहूं के जिस पौधों को सबसे ज्यादा कल्ले हैं, कल्ले बोलते क्या बोलते आप कल्ले, कल्ले। टिलर टिलर को कल्ले बोलते हैं ना सबसे ज्यादा बच्चे हैं फुटाव है, है कल्ले है टिलर है हर एक को बाली लगी है बाली माने बाली धान की गेहूं की बाली दाने वाली क्या बोलते हैं मुंजर बाली बोलते ना? ना बाली लगे बाली में हर दाना भरा हुआ है खाली जगह नहीं है बाली का आकार बड़ा है पत्ते बेदाग है कीट नहीं बीमारी नहीं मजबूत है बलवान है स्टाउट है उन पौधों को लाल धागा बांध दे मक्का कोई लेता है मक्का लेते देखिए मक्के को मक्का ज्वार बाजरा इनके सशक्त बलवान पेड़ को चुनिए जिस पर कोई कीट नहीं है बीमारी नहीं है गुट्टे का आकार सबसे ज्यादा बड़ा है गुट्टे में पूरे दाने भरे हैं कोई खाली जगह नहीं है नो वैक स्पेस ऐसे पौधों को लाल धागा बांध दीजिए यह प्राकृतिक चुनाव प्रक्रिया फल फलिया फल बाली पको होने तक चलने दे चलने दे बाली पकोने तक फल पक्वने तक है ना चलने दे पूरी पकवता के उपरांत जिन पौधों को लाल धागा बांधा है उनकी पक्व बालिया पक्व बालिया फल अथवा फलिया खुद तोड़े खुद तोड़े मजदूरों को मत सौंपे वो काम दिखाने के लिए बाकी भी तोड़ लेगा कोई भरोसा नहीं घर के सामने दोपहर को जो हल्की छाया आती है क्या बोलते हैं उसको आप घर के सामने छाया आती है ना घर की हा पर छाई में सुखाइए धूप में मत सुखाइए जूट की बोरियां, कड़ी धूप में सुखाइए नीचे ऊपर बोरी के अंदर राख छिड़क दे और ये सारी बालिया फल फलिया फल अलग अलग बोरी में भरे दाने मत निकाले जब तक माँ के गोद में बच्चा है सुखरूप है बाली है तो अलग बोरी में बाली फल है तो अलग है ना फसल अनुसार फसल के अनुसार अलग अलग बोरी में भरे सुतली से बांधे प्लास्टिक का उपयोग मत करें। सुचली से बांधे घर के अंदर टांग दे ऊपर जब तक बाली में बीज है तब तक गुट्टे में बीज है तब तक सुरक्षित है उसको कोई कीट नहीं लगेंगे अगले साल जब आप नई फसल लेंगे बीज बोने के पंद्रह दिन पहले ये बोरियां नीचे उतार दे छाय में सुखाइए धूप में सुखाना है तो ऊपर धोती डालना है मोगरी से पीटकर बीज अलग निकाले बीजामूत का संस्कार करके दूसरे साल बोए इस तरह हर साल छह साल तक कितने साल तक छह साल तक सर्वोत्तम बलवान बेदाग पौधों का चुनाव करके ये प्रक्रिया चलने दे कितने साल तक चलने देना है छह साल तक छह साल के बाद आपके हाथ में एक नई किस्म आ जाएगी जिसको अपने पत्नी का आपका पिता का माता का नाम दे अगर नहीं तो सिनेमा नटी का नाम दे जया पद्मा मातु सिर्फ नाम दिए हैं अभी दहन को यूनिवर्सिटी वालों है? ने नहीं तो अपना नेता का नाम दे आप नए किस्म का शोध कर गया कार्यकर्ता बन गए अंगूठे बहादुर किसान भी एक काम कर सकता है अंगूठे बहादुर भी नई किस्में विकसित कर सकता है इसके लिए एमएससी पीएचडी की आवश्यकता दादा राव जी खोबरा हमारे विदर्भ का एक अंगूठे बहादुर किसान डेढ़ एकड़ खेती इस विधि को सुना और इसी पद्धति से एक नई किस्म विकसित की धान की जिसका नाम है एचएमटी मध्य भारत में विख्यात है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति भवन में उनका सत्कार किया अंगूठे बहादुर कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता नहीं यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की और अवैज्ञानिक बनना है अंगूठे बहादुर भी बीडर बन सकता है आप वैज्ञानिकों के सवाई वैज्ञानिक हो आप सवाई वैज्ञानिक हो सकता है आपको लिखना पढ़ना नहीं आता लेकिन आप कर सकते कर सकते जो मेरी तीन दिन की कार्यशाला सुनेगा वो बीएससीएजी हो जाएगा पांच दिन की कार्यशाला सुनेगा एमएससीएजी हो जाएगा अन जीरो बिल खिदी करेगा पीएचडी बन जाएगा कॉलेज में प्रवेश करने की आवश्यकता छह साल बर्बाद करने की आवश्यकता अज्ञान पढ़ने की आवश्यकता ठीक है, है? लिखिए नेक्स्ट चार मिर्च टमाटर बैंगन फूलगोभी, पत्तागोभी, पत्ता ब्रोकोली ये चाइनीज कैबेज है धान प्याज गेंदा पौधशाला जहां हमें सब्जियों की खेती के लिए पौधशाला का निर्माण करना है उस भूमि की जुताई करें। पूर्व फसल के अवशेषों को एक कोने में जमा कर दें। अंतिम जोताई के पहले 1000 वर्ग फीट जगह पर 10 किलो घन जो आम छिड़क दे छिड़क दे और मिट्टी में जोताई से मिट्टी में मिला दे अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दे बारिश का पानी आने के बाद अथवा सिंचाई का पानी देने के पश्चात अंकुरित होकर बढ़ने वाले खरपतवार को जोताई से मिट्टी में मिला दें। बाद में साढ़े चार फीट अंतर पर ढलान के विरुद्ध दिशा में नालियां इस तरह निकाले ताकि नाली की ऊपर की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी और गद्दी की चौड़ाई तीन फीट आएगी गद्दी को क्या बोलते हैं हिंदी में हाँ बेड कहते हिंदी में बेड कहते गद्दी की चौड़ाई तीन फीट आएगी नाली की गहराई दस इंच आएगी बाद में गद्दी पर फवारा से जीवामू छिड़क दीजिए और उंगलियों से चार उंगलियां अंतर पर तीन इंच अंतर पर उंगलियों से तीन इंच अंतर पर गद्दी पर रेखाए निकालिए प्यार उंगलियों से क्या डालना है कतारें निकालना है बीज डालने के लिए है ना दो कतारों के बीच अंतर कितना है तीन इंच लिखे मिर्च टमाटर बैंगन मिर्च टमाटर बैंगन गोभी मिर्च, टमाटर बैंगन गोभी ब्रोकोली। इनके बीच बहुत ही बारीक होने से बीज डालते समय एक साथ अनेक बीज एक ही जगह गिरते हैं पौधे अच्छे बढ़ते नहीं और जब हम खरपतवार उखाड़ना चाहते हैं तो सारे के सारे पौधे उखड़ कराते हैं इसके मिर्च के या सब्जियों के जब हम कोई घास उखाड़ना चाहते हैं तो घास के साथ क्या जड़ों के साथ क्या होता है इस सारे सब्जियों के पौधे भी उखाड़ कराते हैं और उनमें सूरज की रोशनी की प्रतिस्पर्धा भी निर्माण होती है पौधों में इससे बचने के लिए इन सब्जियों के बीच बीजामृत के संस्कार करें और जितना बीज है उसके दस गुना घने जीव मिलाइए उंगलियों से कतारों में बीज पतला पतला बो दे जो कतारे निकालिए उसमें बीज निकाल बो दे समझ में आ रहा है ना आ? आ? अरे ऐसा डाल देना है ए, ये उंगलिया होती है ना उंगलियों में लेना है ऐसा ऐसा डाल देना अब ये भी सिखाना पड़ेगा आ? एक साथ गिरते हैं सभी अगर ये नहीं मिलाते तो जब आप खड़पतवार उखाड़ते ना तो सारे के सारे क्लस्टर निकल आता है बाद में लिखे वही ऊपर की मिट्टी से जो कतारे निकालने के समय ऊपर मिट्टी निकलती है ना उसी मिट्टी से उंगलियों से उसको ढक दे बीजों को कतार निकालते समय जो मिट्टी ऊपर आई है उसी मिट्टी से उंगलियों से बीजों को ढक दे तीन से लेकर चार इंच जाड़ा आच्छादन डाल दे आच्छादन से बीजों को अंकुरित होने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण होता है और पंछी, कीट जैसे बाह्य शत्रु से उसकी सुरक्षा भी होती है बाह्य दुश्मनों से शत्रु बोलते क्या बोलते हैं आप हिंदी में दुश्मन हाँ, ठीक है बाद में फवारा से आच्छादन पर इतना पानी छिड़के कि पानी आच्छादन में से घुसकर बीजों के नीचे नमी चली जाए ताकि बीज अंकुरित हो अगर दिन का तापमान 36 और शतांश के ऊपर है सुबह शाम पानी दे फवारा से अगर कम है तो शाम को दे अगर 40 अंशत से ऊपर तापमान है तो छाया का प्रबंध करें लू से बचने के लिए जैसे बीज अंकुरित होने लगेंगे आच्छादन को हटा दें। प्याज गेंदा धान के पौधे पौषशाला में उगाने हैं तो बीज में घन जी मिलाने की आवश्यकता नहीं बीजामृत का संस्कार करें और कतारों में बो दे ढक दे लिखे पौधों पर जीवामृत का छिड़काव बीज अंकुरित होने शुरू होने के उपरांत सात दिन के बाद पहला छिड़काव दस लीटर पानी दो सौ मीडी कपड़े से छाना हुआ जीवामृत पहले छिड़काव के सात दिन के बाद दूसरा छिड़काव 10 लीटर पानी 500 मिली कपड़े से छाना हुआ जो अमृत अंतिम छिड़काव पौधे उखाड़ने के अथवा रोपाई के पास से लेकर सात दिन पहले 10 लीटर पानी 200 मिली कपड़े से छाना हुआ मट्ठा खट्टा मठ्ठा खट्टी लस्सी खट्टा दो तीन दिन का जब आप उपाय करेंगे ना तो उसके पांच दिन सात दिन पहले जो शॉक ट्रीटमेंट होती है उसको वो शॉक न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मां से बचड़ा आप छिड़ रहे ना तो शॉक लगता है पौधों को वो शॉक हमें निष्क्रिय बनाना है इसके लिए वो मट्ठे का छिड़काव देखिये इस तरह इस पौधशाला में समान ऊंचाई के हरे भरे मजबूत बेदाग बलवान पौधे तैयार होते हैं रोपाई के पहले इनकी जड़े बीजोम में डुबोए और रोपाई करें। क्या ये अनुपात दिया है दो तो उसके अनुपात में ज्यादा ले ये आपको तय करना है ना आपका जितना नर्सरी है उसके अनुपात में जो अनुपात दिया है उसके अनुपात में आप तैयार करें ठीक है अब लिखे नेक्स्ट सब्जी छोड़कर अन्य फसलों में फसल फूलों की स्थिति में होती है उस समय प्रत्येक एकड़ 100 किलो घने जीव अमृत दो कतारों के बीच में डाल दें निराई गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण करें खड़ी फसल पर जीवामृत का छिड़काव पहला छिड़काव बीज बोई अथवा रोपाई के एक महीने के बाद प्रत्येक एकड़ 100 लीटर पानी पांच लीटर कपड़े सहनावर जीवामृत लिखिए छिड़काव करते समय जीवामृत फसल पर भी पड़ने दे साथ में कहां पड़ने दे भूमि पर भी पड़ने दे हर बार दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद प्रति एकड़ नूरा लीटर नीरू हत्तू लीटर गुवाऊतम <laughs> आपको घूमते रहते हो हिन्दुस्तान में तो, तो, तो कहिए कौन सी भाषा है कन्नड़ है कौन सी है कन्नड़ कन्नड़ में पानी को नीरू कहते हैं तेलुगु में नीर कहते हैं बंगाल में जौल कहते हैं और आ, तमिल में तन्नी कहते हैं मराठी में पानी कहते हैं बेंगाल में जोल जोल कहते हैं जोल। डेढ़ हाँ। सौ लीटर पानी 10 लीटर कपड़े शहनावा जीवा तीसरा छिड़काव इक्कीस दिन के बाद दूसरे छिड़काव के प्रति एकड़ दो लीटर पानी 20 लीटर कपड़े से छाना हुआ जो अमृत अंतिम छिड़काव दाने दुग्ध अवस्था में होते हैं उस समय अथवा फल फलिया अवस्था में होती है उस समय अथवा फूलों फल की खेती है तो फूल कली अवस्था में होती है समय। और हरी सब्जियां काटने के पांच दिन पहले प्रत्येक एकड़ 200 लीटर लीटर सप्तधान्यांकुर अर्क पानी न ही मिलाना है एज इट इज जैसे भी है छिड़कना सप्तधान्यांकुर अर्क अथवा अथवा अगर उपलब्ध नहीं है तो अथवा 200 लीटर पानी 5 लीटर खट्टी लस्सी खट्टा मट्ठा लिखे अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो प्रति एकड़ 200 लीटर जीवा अमृत महीने में एक बार या दो बार सिंचाई के पानी के साथ दे देना है अगर आवश्यकता पड़ती है तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करे कब करे मैंने बता दिया है मात्रा भी बता दी है। लिखिए फसल शुद्धिकरण जो किस मामने बोई है उसके सभी पौधे समान ऊंचाई के वो समान गुणधर्म के होते हैं लेकिन दैनन्दिन फसल निरीक्षण के दरमियान फसल के निरीक्षण के दरमियान हमें दिखाई देता है कुछ पौधे सामान्य पौधों से ऊंचे हैं या कुछ पौधे सामान्य पौधों से छोटे हैं चीनी ये छोटे बड़े पौधे माने मुख्य किस्म में अन्य किस्मों की मिलावट है इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि मिलावट से बचे अगर इसको रोकते नहीं तो हर साल मिलावट बढ़ती जाती है और मिलावट प्रतिबंधक कानून के अनुसार दो साल की सजा तो दस हजार रूपये का जुर्माना भी होता है कानून है हसी मत कानून है संविधान में कानून है हाँ कोई ऑब्जेक्शन लेता नहीं है ये अलग बात है दो साल की कैद सख्त कैद और दस हजार का जुर्माना ठीक है ना क्या करना है इनको खरीदना हा नेक्स्ट जब आमने सामने के दो पौधों के डालियों के अग्र आपस में हस्तांदोलन करेंगे तुरंत काटना है और मुख्य अग्रह भी काट देना है ठीक है अब लिखे मूंगफली सोयाबीन चना मूंग उड़द बरबटी हाँ लोबिया मटर मसूर इनके बीच अंकुरित होने के बाद दो पौधों में जहां खाली जगह होगी वहां नौ फीट बाय नौ फीट पर वर्षा काल में दो दो बीच सूरजमुखी के शीत काल में दो दो बीच सरसों के सरसों के नहीं तो आ, राई राई राई के सौप भी चलेगा हाँ अस्सी में भी लगा सकते हैं अस्सी में लगा सकते अथवा ग्रीष्म काल में दो दो बीज सूरजमुखी के कितने बाय कितने फुट पर लगाना है नौ बाय नीट पर नौ फुट पर लगा देना है क्या तो सूरजमुखी आप जनवरी में भी लगा सकते हैं सूरजमुखी बारह ही महीने लगा सकते हैं आप इन फसलों को कड़ी धूप नहीं चाहिए धूप छाव चाहिए धूप छाव चाहिए 6000 से लेकर 8000 फुट कैंडल की तीव्रता चाहिए धूप छाव चाहिए यह धूप छाव कौन देगा ये सरसों तथा सूरजमुखी देगी साथ में फसल को लू से भी बचाएगी शीतलहर से भी बचाएगी क्या बोलते पाले से ना पाला हाँ पाले से भी बचाएगी क्योंकि जब लू चलती है या शीत लहर चलती है तो सूर्यमुखी अथवा सरसों के पौधे उसको रोकते हैं रोकते हैं जिससे तापमान पांच से लेकर छह डिग्री घटता है कम होता है क्योंकि वो इर्द गिर्द घूमने लगती है हवा हवा पौधों के इर्द गिर्द घूमने लगती है भवरे बनते हैं जिसके तापमान पांच से लेकर छह डिग्री अंशतांश घटता है और फसल बच जाती है फसल बच जाती है पाले से बच जाती है लू से बच जाती है चमक का देखोगे आप पड़ोस की फसल पाले से चली गई हमारी फसल सुरक्षित है वो लू से चलेगी हमारी फसल सुरक्षित है आप बताएंगे झारखंड की भी बताएंगे कल और और ठंड में टेम्परेचर बढ़ेगा हाँ उल्टा होगा शीत काल में टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा लू में घटेगा तो सारा न्यूजन आप चिंता न करें आप करें लिखिए ख नब्बे प्रतिशत पंछी महासादी होते हैं वो सरसों के ऊपर अथवा सूरजमुखी के ऊपर आकर बैठते हैं एक इल्ली को खाते हैं हां सुंडी को खाते हैं सारे पंचो को बताते हैं कि रासायनिक किसान है खतरनाक है वहां मत जाइए अगर जीरो बजट की है तो पूरी फौज लेकर आते हैं और पूरी सुंडिया खा डालते इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल जैविक किड नियंत्रण इन सब फसलों से मुख्य फसल की जो ये कुल संख्या है उसमें घटने होती यानी उत्पादन में घटने होती उल्टा उत्पादन बढ़ता है और बोनस के रूप में क्या मिलता है सरसों मिलती है अथवा सूरजमुखी मिलती है बोनस के रूप में सरसों अथवा सूरजमुखी मिलती हैं। खाने का तेल मिलता है समझ में आ गया ना अब लिखिए सह फसले सह फसले मका प्रतिड़ 8 किलो मक्का के बीज रबी में लेते हैं तो 4 किलो चना के बीज और 1 किलो धनिया के बीज अगर शीत शीतलहर में है तो वर्षा ऋतु में 8 किलो मक्का प्रति एकड़ छह किलो लोबिया 1 किलो धनिया 2 किलो मूंग बीजा का संस्कार के मिलाकर बो देना है लोबिया और मूंग को क्या देता है नाइट्रोजन देता है पत्ते झड़ने से आच्छादन देता है केचों को काम में लगाता है और पत्तों के विघटन के बाद पोषण तत्व मक्के को उपलब्ध कराता है। मक्का और लोबिया के जड़ों के पास कौन कौन इकट्ठा होते हैं कौन से जीवाणु सहजीवी और असहजीवी नचवाणु इकट्ठा होते हवा से नत्र लेते हैं उपलब्ध कराते हैं। धनिया की जड़ें भूमि में एक स्राव स्थगित करते हैं एक द्रव पदार्थ कर विसाव करते हैं जिसमें ऐसे संयुवक होते हैं जिसका लाभ मक्का को मिलता है और रोटी में स्वाद आता है मक्का मूंग की हमें उपज मिलती है मूंग के बाद लोबिया की उपज मिलती है लोबिया की दाल और मक्के की रोटी गाय बैलों को मक्का और लोबिया का चारा उनको भी दाल रोटी इस सहजीवन से मक्के के गुट्टे बहुत बड़े आकार के होते हैं पूरे दाने भरे हुए इतने दाने भरते हैं कि छिलका कम पड़ता है वो छिलके से बाहर निकलते अब रखे गेहूं गेहूं का सहजीवन बाद में समाप्ति के बाद आप बाद में भी निकाल सकते हैं गेहूं की सह फसलें हैं देखिए ये क्या है नाली है इसकी चौड़ाई कितनी है डेढ़ फीट है ये क्या है बेड नहीं है गद्दी है इसकी चौड़ाई कितनी है डेढ़ फीट है ये गद्दी के दोनों किनारे क्या है गेहूं है बीच में क्या है चना नहीं तो मसूर है और नाली के दोनों किनारे क्या है प्याज है लहसुन है गाजर है मूली है बीटरूट है शलगम है पालक है मेथी है धनिया है ये है और वो है ठीक है लिखिए लिखिए अंतिम जोरताई के बाद और खरपतवार को मिट्टी में मिलाने के बाद ढलान के विरुद्ध दिशा में तीन फीट पर नालियां इस तरह निकाले ताकि नाली की ऊपर की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी और गहराई दस इंच आएगी वो तो जूताई जीरो बेड खेती में बोल रहा हूं पहले साल तो करना ही पड़ेगा आपको पहले साल तो करना ही पड़ेगा गरीज होता ही तो हाँ नहीं नहीं ये कब होता है मैंने जीरो बजट खेती की बात कही है जब भूमि नरम होती है पहले साल जब रासायनिक खेती सही दो रहा है तो आपको गरेज होता ही करना ही पड़ेगा कठिन जमीन है ना कैसे फूटेगी ठीक है ना हो तो उसके पीछे वो रस्सी होती है न तो वो बेड और जो नाली निकालने की एक अवजा होता है आपको मालूम है इससे बहुत बेड बनता है और नाली बनती है हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको मालूम है हाँ ठीक है यानी शादी होने के पहले बच्चा आपकी स्कूल में डालना है झगड़ा हो रहा है बहुत चिंता करते हैं हम लोग बहुत चिंता कैंसर से मरते हैं डायबिटीज होता है तान तनाव हां देखिये बंसी गेहूं के ही बीज बोए मैंने ये पेन खरीदा कीमत किसने रखी कंपनी ने रखी आप ब्रश खरीदते हो पेस्ट खरीदते हो साबुन खरीदते हो कीमत कौन रखती है कंपनी आप चुपचाप देते हो भाव दाम करते हो पान खाते हो दस रुपए का थूक देते हो कीमत नहीं होती पांच लाख की कार खरीदते हो कीमत नहीं करते जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको दस रुपए मिल रहे हैं, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है कीमत वस्तु की कीमत रखना हर कारखानदार का संवैधानिक अधिकार है अगर उसको अधिकार तो किसान को क्यों नहीं किसान को भी अपने उपज का मूल्य रखने का अधिकार है सरकार को किसने दिया बाजार को किसने दिया हमारे किसान खुद मूल्य रखते हैं। लेना है तो लेने तो कैंसर से मर वो चालीस रुपए भी देंगे एक रुपए में भी देंगे आपको उनकी इच्छा है लेकिन ये आवाज वहां नहीं पूछते वहां क्यों आंदोलन नहीं करते दुकान में जाकर कंपनियों के सामने आ? ये ऐसे लोग किसान की बर्बादी चाहते लिखिए अब गेहूं के बंशी के आपके पास आ गए ना दूसरी बात एक मिनट अगले साल कृपा करके चुप रहे अगले साल आपके तालुका में आपके किसानों के गुट में बीज किसी को बेचना नहीं है एक किलो देना है दो किलो वापस लेना है अगले साल क्या करना है तो बीज बढ़ेगा और अन्य लोगों को भी उपलब्ध हो वस्तु विनिमय हम इसमें करना चाहते हैं ठीक है ना ठीक, ठीक है ठीक है पंजाब में पिंगलवाड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के पास राजगीर के साथ पास बीज है पंजाब के लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं वो दो दिन हमारे बीच में है ठीक है अब लिखे गेहूं अब दीजिए हाँ तो so, ये तो हमारा ट्रैक्टर है थैंक यू गद्दी के दोनों किनारे गद्दी के दोनों किनारे गेहूं के बीच बीजाब का संस्कार करके 9 9 इंच पर लगा दे जब गेहूं अंकुरित होकर ऊपर आएगा उस समय गद्दी के मध्य में गेहूं के दो कतारों के बीच चना के दो दो बीच बीजा का संस्कार करके एक से लेकर डेढ़ फीट अंतर पर डाल दे गेहूं के बोए के दरम्यान नाली के ऊपर के किनार पर ऋतु अनुसार प्याज लहसुन गाजर मूली, मुली रूट, सलगम पालक मेथी धनिया इनमें से एक एक एक-एक कतार में बोए बीजा का संस्कार करने के उपरांत चना अंकुरित होकर ऊपर आने के उपरांत चने के दो पौधों के बीच में जहां खाली जगह होगी वहां 9 बाय नौ फीट पर सरसों के अथवा राई के दो दाने बीजा मृत का संस्कार करके डाल दें। गेहूं पर आने वाले रस चूसने वाले कीट सरसों माने माँ अपने तरफ खींच लेती हैं। गेहूं के पौधे सुरक्षित होते हैं बाद में तुरंत इन कीटों को खाने वाले हमारे मित्र कीट जैसे क्राइसोपा कार्निया लेडी बग मेक्सिकन इंडियन और अफ्रीकन में भी तीनों प्रकार के हमारे यहां हैं क्रोनो ग्राथा एफडी एफिडीहोरा माइक्रोन्यूमस स्पेसिस क्रिक्टोडीनस मॉन्ट्रीजेरी जैसे मिलीबग को खाने वाले क्रिक्टोडिनस मॉन्ट्रीजेरी ये मिलीबग का बहुत खतरनाक दुश्मन है क्रिक्टोडिनस स्किमनस कॉक्सीहोरा जैसे 250 प्रकार के मित्र कीट इनका नियंत्रण करते हैं चने के फूलों पर धनिया के फूलों पर सरसों के फूलों पर गाजर के फूलों पर बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं और गेहूं के फूलों में और सभी फसलों के फूलों में पराग सिंचन करती है चने के पत्तों पर रात को आम इकट्ठी होती हैं क्या बोलते हैं आप उसको खारी होती है ना क्या बोलते हैं उसको खार खार, खार. चढ़े के पत्तों पर रात को खार निर्माण होती है और ओस ओस के बोलते क्या आदरता हाँ ओस के जल बिंदु में घुल जाती है और गिरकर भूमि में तप भूमि की जीवाणु तेज गति से बढ़ते हैं जड़ों का विकास भी तेज गति से होता है चना एवं मसूर दोनों तरफ के गेहूं के पौधों को हवा से लेकर नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। सरसों के पौधे गेहूं के फसल को और सब्जियों को और खुद को भी चना को भी लू से अथवा पाले से बचाते हैं और पंछी सरसों पर बैठकर नीचे की इल्लियों को खाते हैं नाली के दीढ़ फीट खाली जगह होने से बंसी गेहूं के जड़ों में से बहुत ज्यादा मात्रा में कल्ले बाहर निकलते हैं बढ़ने लगते हैं कल्ले क्या बोलते हैं कल्ले कल बहुत ज्यादा मात्रा में एक बहुत बड़ा परिवार बनता है जोताई के पहले मिट्टी में घन जो मिलाने से नाली में दिया हुआ पानी चने के जड़ों तक किस विधि से चढ़ता है केशाकर्षण से चढ़ता है चना फूलों पर आने के बाद या मसूर फूलों पर आने के बाद चने के पत्ते निरंतर गिरते जाते हैं और भूमि पर आच्छादन बनाते हैं जिससे भूमि की नमी बस कर रहती है साथ में रात को हवा से नमी खींचती है और देशी केचों को काम में लगाती है नाली में दिया हुआ पानी और जो अमृत एक साथ सबको मिलता है ना एक साथ सभी सब फसलों को अपने मिल जाता है यह गेहूं गिरता नहीं बालियां बड़ी आती है दाने सब भर जाते हैं और दाने का भार भी ज्यादा होता है क्योंकि इस पद्धति से गेहूं के हर पत्ते पर क्या पड़ती है सूरज की रोशनी पड़ती है जितने कारखाने चालू उतना उत्पादन ज्यादा महाराष्ट्र में कई किसानों ने इस विधि से प्रत्येक एकड़ 14 से लेकर 18 क्विंटल बंसी गेहूं लिया है 6 क्विंटल चना लिया है और नाली की सौ बोसलों से भी उत्पादन लिया है इन सब बोसलों से 21 दिन के बाद एटीएम मशीन चालू होती है लगातार यानी लगातार उपज चालू होती पैसा मिलना चालू होता है यानी उत्पादन काम नहीं होता है ना ठीक है अब हो गया लास्ट पॉइंट जीरो बजट खेती करने वाले किसानों का गुट बनाइए अपना ब्रांड रजिस्टर करिए अपना ब्रांड ब्रांड माने मानक चिन्ह और सीधा उपभोक्ता के द्वार पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीओं में शहरों के हमने तय की हुई कीमत पर बेचने की व्यवस्था करें और उनको कहे कि खाना है तो खा नहीं तो कैंसर से मर वो जरूर खाएगा ठीक है ना गेहूं के बारे में कल जो मैं बोल रहा था जो कल मॉडल दिया वो बीज डालने के लिए हाथ से बीज बोई नहीं है बीज डालने के लिए बीज हाथ से डालने से बहुत कम लगते हैं बीज और जो बेड है वहां वापसा निरंतर रहता है तो जो कल्ले हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं अच्छे बढ़ते है। हैं दूसरी पद्धति भी है बोआई पद्धत वो भी मैं आपको बताता हूं वो लिख लीजिए बीज बुआई पद्धत गेहूं की बीज बुआई पद्धत लिखे बीज बॉय पद्धत में एक फीट अंतर पर दो कतारें गेहूं की बाद में एक कतार चना अथवा मसूर अथवा मटर बाद में और दो कतारें गेहूं की एक चना दो गेहूं एक चना दो गेहूं एक चना इस तरह का अनुक्रम चलता रहेगा यह बेड का कल बताया दिया ये दूसरा है ये दूसरा है।, है। ये बीज बॉय पद्धति है सीधा कोई ट्रैक्टरशिप होता है तो दो कौन से आ गए गेहूं आ गए और बाद में चना मसूर बाद में दो गेहूं चना दो के बीच में अंतर कितना एक फीट आएगा है ना ये ये एक हाँ ये सॉरी एक फिट आएगा सॉरी एक फीट आएगा डेढ़ फीट नहीं है और दो जोड़ कना गेहूं के जो जोड़ कतार दो जोड़ कतार के बीच में दो फीट आएगा जिसके बीच में चना आएगा तो हां फुट फुट की सभी फुट फुट के, फुट -फुट के।, फुट -फुट के। हर दो कतारों के बीच में एक फुट अंतर आएगा हर दो के बीच में एक फीट अंतर आएगा ठीक है और बाद में चना निकलने के बाद जहां खाली जगह है नौ बाय नौ फीट पर क्या लगाना है सरसों लगाना है बस वही अंकुर निकलने के बाद सरसों लगाना है यानी मालूम पड़ता है कहां गैप है ये भी तरह बहुत बढ़िया सिद्ध हुआ लगाता तीन साल से यहां स्पृकल है तुषार जो स्प्रिंकलर बोलते हैं ना हाँ फहारा पद्धत इससे बहुत अच्छी होती है अगर पानी देना चाहते हैं तो हल्का पानी चाहिए आप जीरो बजट में केवल 10 प्रतिशत पानी चाहिए आप 200 प्रतिशत देते हो और भूमि काली है पानी पकड़ती है उत्तरी भारत में यह दिक्कत आ रही है हमें बिल्कुल नाली छोटी होनी चाहिए बिल्कुल नाली छोटी आप नाला निकालते नाली निकालती, नाली निकालती नहीं बिल्कुल छोटी छोटी चाहिए और दौड़ता हुआ पानी चाहिए पानी चाहिए नहीं आप समझेंगे नहीं दो दो महीने पानी नहीं देंगे इस विधि से तो कोई फसल आपकी यह नहीं होगी मुरझाएगी नहीं पानी बहुत कम चाहिए तीन पानी में गेहूं आएगा बिल्कुल हल्के पानी में और ज्यादा ये क्या होता है कि पानी ज्यादा देने से उल्टा नुकसान होता है वो तो नौ इंच छह इंच पर लग सकते आप प्लान तो छह छह से लेकर नौ इंच क्योंकि ज्यादा कलड़े बढ़ाती है वो ये बंसी घिउ क्या करता है बहुत कलने निकालता है तो चने चने के बाद पानी जाएगा नहीं नमी जाएगी क्यों? एक फीट में छोटी नाली निकालना है पानी देने के लिए बिल्कुल छोटी मैं देख रहा हूं पूरे उत्तर भारत में कितना पानी देते हैं इतना पौधा होता है अभी बीज बोया कितना पौधा है इतना इतने पौधों को कितना पानी चाहिए एंड पूरा भर देते कुंभ स्नान क्या बात है ये इसमें आप बदलाव कर सकते हैं आपको जो उचित लगे आप बदलाव कर सकते हैं या आपकी जो विधि है पारंपरिक उससे भी आप गेहूं ले सकते कोई दिक्कत नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है चना चना और गेहूं के बीच में मल्चिंग डाल सकते हैं बहुत बढ़िया काम होगा अगर आपके पास आच्छादन मटेरियल होगा तो जरूर डाल सकते हैं बिल्कुल पॉल है अगर सोयाबीन है आपके पास भूसा है उसका वो भी डाल सकते हैं और उल्टा आप थोड़ा तीन चार लाइन में आप आच्छादन डालिए बाकी मत डालिए आपको डिफरेंस माइंड मालूम पड़ेगा बहुत फर्क मालूम पड़ेगा उसके ठीक है सुनने में बहुत अजीब लगता है कि कैसे होगा कम पानी में कैसा आएगा लेकिन जब करोगे मालूम पड़ेगा